श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मनोमोहन मित्र भक्त मनोहन नामक बंगला ग्रंथ की भूमिका में रामकृष्ण मठ एवं मिशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमद स्वामी विज्यानंद जी ने लिखा है भक्त रामचंद्र के जीवन के साथ मनोमोहन का जीवन बड़े घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था जिन लोगों को युगावतार श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर तथा उनकी दैवी कृपा और ईश्वरीय संस्पर्श पाकर अपना आध्यात्मिक जीवन गठित करने का तथा उनकी युगल लीला में अपना क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत भाग लेने का सौभाग्य मिला था उन चिन्हित भक्तों में मनोमोहन ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था मनोमोहन की जो विशेषता सहज ही सबकी दृष्टि आकर्षित कर लेती थी वह थी उनकी गहन एवं तेजस्वी भाव व ठाकुर था। के प्रसंग में बोलते हुए वे मतवाले हो उठते थे उस समय उनमें ईश्वरी आवेश का प्राबल्य विशेष रूप से व्यक्त हो उठता था नाम संकीर्तन के अवसर पर भी उनकी प्रगाढ़ तन्मयता तथा भावाविष्टता भक्तों के बीच एक गहरी उन्मत्तता ला देती थी मनोमोहन के पिता भुवन मोहन मित्र तथा माना माता श्यामा सुंदरी देवी थी उन्होंने 8 सितंबर अठारह सौ भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को हुगली जीवे के कोण नगर में जन्म लिया था भुवन मोहन चिकित्सा शास्त्र में परंगित थे तथा सरकार की ओर से उन्हें राय बहादुर उपाधि भी मिली थी एक आचारनिष्ठ हिंदू होते हुए भी वे बुद्धिवादी और सुधार के पक्षधर थे श्यामा सुंदरी भी ध्यानपरायणा थी तथा परिवार में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था इस दंपत्ति के इकलौते पुत्र मनोमोहन का शैशव अत्यंत स्नेह के बीज भीता उनका बचपन भी एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार की संतान के समान ही गया था। लगभग वर्ष की आयु में वे कलकत्ते के झामापुक में अपने मौसा राय राजेंद्रनाथ मित्र बहादुर के घर पर रहकर हिंदू स्कूल में पढ़ाई करने लगे ब्राह्मणेता केशव चंद्र सेन प्राय राजेंद्र बाबू के मकान पर आया करते थे और राजेंद्र बाबू भी केशव चंद्र से मिलने की इच्छा से देवेंद्र नाथ के ब्राह्मण समाज में जाते थे इसके फलस्वरूप केशव और देवेंद्र दोनों के साथ मनोमोहन का परिचय हो गया और उन्होंने उनकी भावधारा भी काफी कुछ हृदय कर ली राजमोहन बोस तथा एम एन बनर्जी जो बाद में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने आदि सहपाठियों के साथ भी मनोमोहन की इन विषयों पर चर्चा हुआ करती थी सत्रह वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ है को प्रभाव से मुक्त रखने का का का प्रयास ही इस विवाह मूल प्रयोजन रहा हो, क्योंकि राजेंद्र बाबू स्वयं समाज में आना जाना करने पर भी का उधर अधिक झुकाव पसंद नहीं करते थे विवाह के उपरांत मनमोहन पिता के साथ ढाका चले आए और वहीं से प्रवेश का परीक्षा पास की इसके बाद उनकी शिक्षा अधिक आगे न बढ़ सकी उनके इक्कीस वर्ष के होते न होते ढाका में ही उनके पिता का देहांत हो गया। इससे परिवार का उत्तरदायित्व तो उनके कंधों पर आ पड़ा तथा तो उन्हें घर गृह के कार्य में मनोनियोग करना पड़ा पिता द्वारा संग्रहित धन कुछ विशेष नहीं था अतः शीघ्र ही उन्हें धनाभाव का अनुभव होने लगा विशेषकर जो थोड़ी सी पूंजी थी वह भी अग्रिम बयान बयाना दिए हुए कलकत्ते के 23 नंबर सिमुलिया स्ट्रीट के मकान को खरीदने में चूक गई अतः नया मकान किराए पर उठाकर मनोमोहन को अपनी मां तथा बहनों के साथ कोन नगर चले आना पड़ा यहां पर रहकर वे 1873 ईस्वी से 1875 सौ ईस्वी तक नौकरी की तलाश में घूमते रहे अंत में राजेंद्र बाबू के प्रयास से उन्हें बंगाल सचिवालय में 40 रुपये रुपये मासिक वेतन वेतन पर एक नौकरी मिल गई। क्रमशः पदोन्नति होते होते उनका वेतन तक पहुंच गया। एक कोन नगर से दफ्तर को आना जाना करते थे, अतः खाली समय कम ही बचता था जो भी समय मिलता उसे वे पिता के द्वारा संग्रहित की हुई पुस्तकें तथा उन पर लिखी हुई टिप्पणियां पढ़ने में बिताते थे पिता के युक्तिपूर्ण विचारों का ध्यान अध्ययन करने और समाज सुधार के प्रति उनके आग्रह को देखने के फलस्वरूप वे भी प्रचलित हिंदू धर्म को यथावत ग्रहण करने से असहमत हुए तथा बचपन में ही जिस ब्राह्मण धर्म की ओर वे आकृष्ट हुए थे अब उसी को भारत का श्रेष्ठ धर्म मानने लगे एक घटना के माध्यम से उनका ब्राह्मण समाज के साथ संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गया मनोमोहन की एक सात महीने की कन्या पर लोगार गई इस पर वे इतने अधीर हो उठे कि कोई भी उन्हें देने में सफल नहीं हो सका। मौका मिलते ही वे दूसरों को बिना बताए में जाकर कन्या के अंतिम विश्राम स्थल की खोज किया करते थे माता श्यामा सुंदरी ने दूसरा कोई उपाय न देकर जगह बदलने का निश्चय किया और कलकत्ते के मकान को किराएदार से खाली कराकर परिवार से स्वयं वहां चली आई इस बीच मनोमोहन के बाल्य मित्र राजमोहन ने केशव का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था दोनों मित्रों में जब भेंट होती तब केशव तथा ब्राह्म समाज की उपासनाओं के बारे में चर्चा चलती थी उन दोनों यद्यपि मनोमोहन का समाज सुधार की ओर ही झुकाव था फिर भी राजमोहन के मुंह से केशव की योग साधना के बारे में सुनकर तथा अपनी माता से प्रोत्साहन पाकर वे उपासना में लग गए तथा उसमें मन को एकाग्र करने के लिए ब्राह्म लोगों के अनुकरण पर व्याघ्रचर्म, एक तारा और दो गेरवे वस्त्र ले आए आगे चलकर उन्होंने उपासना के बारे में अपनी तत्कालीन धारणा इस प्रकार व्यक्त की थी कुछ अच्छे अच्छे विशेषण जोड़कर परब्रह्म की आराधना करना इसी को मैं उपासना समझता था हमारा विश्वास था कि मानव के अंतर में वास्तविक पश्चाताप उत्पन्न हुए बिना कोई भी उपासना उपासना नहीं कही जा सकती पश्चाताप के बिना के बिना आत्मा का मलिन आवरण धोया नहीं जा सकता आत्मा के शुद्ध न होने पर पवित्र स्वरूप को नहीं जाना जा सकता किंतु मनोमोहन की इस उपासना में उन्हीं के मौसेरे भाई रामचंद्र दत्त बाधक हुए ईश्वर में विश्वास रहित इस वैज्ञानिक की प्रबल युक्तियों के प्रवाह में मनोमोहन की दुर्बल उपासना नौका चिन्न भिन्न हो गई परंतु बाल्यकाल के संस्कार दृढ़ होने के कारण वे भोगों में नहीं डूबे विश्वास अव अविश्वास की तरंगों में ही डूबते रहे ब्राह्म समाज के संपर्क में आकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का नाम सुना था तथा उनके मन में दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा भी उदित हुई थी परंतु वह कार्य रूप में परिणित न हो सकी थी मन की जब ऐसी अवस्था चल रही थी तो उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा उन्होंने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और उस प्रबल बाढ़ में वे अकेले ही बहे जा रहे हैं माता बहन पत्नी कन्या कहीं कोई भी नहीं दिख पड़ा अचानक एक देववाणी गूंज उठी संसार में कोई भी जीवित नहीं बचा है सभी मर चुके हैं उनके मन में आया फिर मेरे ही जीवित रहने में क्या लाभ है देववाणी हुई आत्महत्या पाप है मन में फिर आया जब कोई भी नहीं रहा तो मैं किसके साथ रहूं आकाशवाणी ने कहा जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वे ही जीवित हैं और शीघ्र ही तुम्हारी उनके साथ भेंट होगी रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न तो भंग हो गया परन्तु उस विलक्षण स्वप्न का नशा दूर होने में काफी समय लगा नींद टूटने पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। अतः अपने पास सोए परिवार के लोगों को देख वे उनसे पूछने लगे तुम लोग कौन हो मैं कहाँ हूँ वे लोग तो अबाक रह गए उसी दिन प्रातःकाल रामचंद्र एक गोस्वामी को सांस लेकर मनोमोहन बाबू के घर पर आए और उनके साथ सत्चर्चा करने लगे उनकी बातचीत से आकृष्ट होकर मनमोहन भी उसमें सम्मिलित हो गए उस दिन गोस्वामी जी ने इतने पूर्वक हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहे थे कि मनमोहन की भी उससे में श्रद्धा जम गई रामचंद्र भी उस समय अविश्वास की भवन से छूटने के लिए व्याकुल हो रहे थे अतः चर्चा खूब जम गई धीरे धीरे दस बज गए और गोस्वामी जी चले गए गोस्वामी जी के विदा लेने के बाद मनोमोहन ने रामचंद्र को अपना स्वप्न वृत्तांत सुनाया उसे सुनकर रामचंद्र ने कहा कि सचमुच ही तो संपूर्ण संसार माया की निद्रा में अचैतन्य पड़ा हुआ है जीवित तो कोई भी नहीं है बाद में यह निश्चय हुआ कि उन दिन छुट्टी है अतः दोनों दक्षिणेश्वर को जाएंगे यथा संकल्प तथा कार्य वे दक्षिण स्तर जा पहुंचे रामचंद्र दत्त अध्याय में हमने इसका विवरण दिया है श्री रामकृष्ण के पास आवागमन करते करते मनोमोहन का मन बदलने लगा ब्राह्मण समाज के समाज सुधार पक्ष में मग्न मनोमोहन ने श्री रामकृष्ण के पास आकर सुना कि वे लोग जिस धर्म की चर्चा करते हैं वह सामाजिक धर्म है उसमें समाज की ही लाभ हानि की बातें अधिक है भगवान के बारे में खास कुछ नहीं है परंतु वे उन्हें जो धर्म बतला रहे हैं वह आध्यात्मिक धर्म है श्री रामकृष्ण ने और भी कहा कि जाति है भी और नहीं भी जागतिक दृष्टि से मानव मानव के बीच भेद अनिवार्य है परंतु अध्यात्म के राज्य में ऐसी बात नहीं है फलस्वरूप श्री रामकृष्ण की कृपा से मनमोहन क्रमशाह अपने अंतर में ही डूबने लगे